जिन्होंने प्रचलित पारसी थिएटर के संस्कारों को ताक पर रखते हुए अपने सहज अभिनय के दम पर स्टार खड़ा किया और कभी अपने को किसी छवि से बंधने नहीं दिया दिलचस्प है कि शुरुआती दौर में फिल्म जगत में मौजूद रहने के बावजूद अशोक कुमार पर्दे पर, पर अभिनय के पक्ष में नहीं थे इसीलिए जब उन्हें जीवन नैया फिल्म में अभिनय का मौका मिला तो उन्होंने बहुत ही बेमन से इसमें काम शुरू किया दरअसल अशोक कुमार की रुचि फिल्म के तकनीकी पक्ष में थी और वह इसी में सफलता हासिल करना चाहते थे अशोक कुमार बॉम्बे स्टूडियो में लेबोरेटरी असिस्टेंट का, का काम करते थे थर्टी 1936, 1936 में बॉम्बे टॉक का हीरो नजाम उल हुन स्टूडियो की हीरोइन देविका रानी जो कि बॉम्बे टॉक के मालिक हिमांशु राय की पत्नी थी को लेकर भाग गया दोनों के पकड़े जाने पर हिमांशु राय ने देविका रानी को तो माफ कर दिया पर नजाम उल हुन को नौकरी से निकाल दिया हिमांशु राय उन दिनों फिल्म जीवन नया बना रहे थे उन्होंने स्टूडियो के लेबोरेटरी असिस्टेंट कुमद लाल को अशोक कुमार के नाम से अपनी फिल्म जीवन नया में हीरो के रूप में पेश कर दिया इस तरह से अशोक कुमार के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई किसी काम को हाथ में लेने के बाद उसे पूरी तल्लीनता से करना अशोक कुमार की फितरत थी इसी वजह से जब उन पर अभिनय की जिम्मेदारी आई तो उन्होंने इसे पूरी गंभीरता से लिया वह अभिनय में इतनी जल्दी रच बज गए कि लगा मानो यह उनका जन्मजात पेशा था इस बात का प्रमाण उनकी शुरुआती फिल्म अछूच कन्या थी इसमें अशोक कुमार अपने दौर की प्रख्यात अभिनेत्री देविका रानी के साथ काम कर रहे थे लेकिन उनके अभिनय को देखकर कहीं भी यह नहीं लगता था कि वह कोई नौसिखिया अभिनेता हो इसके बाद अशोक कुमार की, की देविका रानी के साथ इज्जत सावित्री और, और निर्मला फिल्में आई बाद में अशोक कुमार की, की सुपरहिट फिल्म, फिल्म मैं बन का पंछी आई जिसका एक गाना आज भी आज उनकी आवाज में सुनने पर मधुर लगता है एक स्टार के रूप में अशोक कुमार की छवि उन्नीस सौ में आई किस्मत फिल्म से बनी पर्दे पर सिगरेट का धुआं उड़ाते अशोक कुमार ने राम की छवि वाले नायक के उस दौर में इस फिल्म के जरिए एंटी हीरो के पात्र को निभाने का जोखिम उठाया यह जोखिम उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और इस फिल्म ने सफलता के कई कीर्तिमान बनाए इसके बाद 1949 सौ में मधुबाला के साथ आई महल जो काफी सफल साबित हुई अपने दौर की अन्य अभिनेत्रियों के साथ साथ अशोक कुमार ने मीना कुमारी के साथ भी कई फिल्मों में अभिनय किया जिनमें पाकिजा बहु बेगम एक ही रास्ता बंदिश आरती आदि फिल्में शामिल हैं। बिहार के भागलपुर में 13 अक्टूबर 1911 में जन्मे दादा मुनि अशोक कुमार ने, ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की थी उनके पिता, पिता कुंजलाल लाल गांगुली मध्य प्रदेश के खंडवा में वकील थे अशोक कुमार के दो छोटे भाई अनूप कुमार और किशोर कुमार भी बाद में फिल्मों में आए। दरअसल इन दोनों को फिल्मों में आने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से ही मिली अशोक अनूप और किशोर ने चलती का नाम गाड़ी फिल्म में एक साथ काम किया था इस कॉमेडी फिल्म में भी अशोक कुमार ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी फिल्म में मधुबाला ने भी काम किया था किशोर कुमार ने अपने कई साक्षात्कारों में यह बात स्वीकार की थी कि उन्हें न केवल अभिनय बल्कि गाने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से मिली थी क्योंकि अशोक कुमार ने बचपन में उनके भीतर बाल गीतों के जरिए गायन के संस्कार डाले थे अशोक कुमार ने बाद में जीवन में चरित्र अभिनेता की भूमिका निभानी शुरू कर दी थी इन भूमिकाओं में भी अशोक कुमार ने जीवंत अभिनय किया अशोक कुमार गंभीर ही नहीं हास्य अभिनय में भी महारत रखते थे विक्टोरिया नंबर दो फिल्म को या शौकीन अशोक कुमार ने हर रोल में कुछ नया पैदा करने का प्रयास किया अशोक कुमार ने कुछ फिल्मों में विलेन का रोल भी किया इनमें देवानंद और बैजंती माला अभिनेत्र ज्वेल थे प्रमुख फिल्म है अशोक कुमार ने टीवी में भी काम किया भारत के पहले सोप ओपेरा हम लोग में उन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई सूत्रधार के रूप में अशोक कुमार हम लोग के एक अभिन्न अंग बन गए दर्शक आखिर में की जाने वाली उनकी टिप्पणी का इंतजार करते थे क्योंकि वह टिप्पणी को हर बार अलग तरीके से दोहराते थे उन्होंने बहादुर शाह जफर सीरियल में भी अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी अशोक कुमार के अभिनय की चर्चा उनकी आशीर्वाद फिल्म के बिना अधूरी ही रहेगी इस फिल्म में उन्होंने एकदम नए तरह के पात्र को निभाया इस फिल्म में उनका गाया गीत रेलगाड़ी रेलगाड़ी काफी लोकप्रिय हुआ था इस फिल्म के लिए उन्हें सन 1970 में श्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था इसके अलावा उन्हें फिल्म अफसाना के लिए सन उन्नीस 1967, 1967 में और फिल्म राखी के लिए सन 1963, 1963 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला एक अच्छे अभिनेता होने के कारण अशोक कुमार को तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया जिनमें भारतीय फिल्म जगत का शीर्ष अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार शामिल है भारत सरकार ने उन्हें सन उन्नीस सौ में पद्म भूषण ऐसी सम्मानित किया था इस महान अभिनेता का 10 दिसंबर 2001 को निधन हुआ अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार से संबंधित जानकारी वाचक स्वर भारती परिमल